सुप्रभात ध्यान में आपका स्वागत है यू आर वेलकम इन सुप्रभात मेडिटेशन यह ध्यान प्रतिदिन करें यह आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा डू दिस मेडिटेशन every day it will give you complete health purvantu sarve suprabhat dhyanam purvantu sarve suprabhat dhyanam purvantu sarve suprabhat dhyanam purvantu sarve suprabhat dhyanam प्रथम चरण व्यायाम संगीत की धुन के साथ व्यायाम अथवा जॉगिंग करें स्टेप वन एक्सरसाइज डू सम एक्सरसाइज और जॉगिंग विथ रिदम ऑफ म्यूजिक जाएं, प्लीज सिट डाउन इन इजी पोस्चर दूसरा चरण अनुलोम विलोम प्राणायाम आंखें बंद कर लें अंगूठा कनिष्ठा एवं अनामिका उंगली के सिरों को मिलाकर प्राण मुद्रा बनाएं। बाईं नासिका से सांस लें और दाईं नासिका से छोड़ें फिर दाईं नासिका से सांस लें और बाईं ओर से छोड़ें इस क्रम को संगीत के धुन के साथ जारी रखें step 2 anulom vilom pranayama close your eyes make pran mudra by joining tips of thumb little finger and ring fingers inhale through left nostril and exhale through the right one then inhale through right nostril and exhale through the left one repeat it with the rhythm of music तीसरा चरण कपाल भाती प्राणायाम अनामिका मध्यमा एवं अंगूठे के सिरों को मिलाकर अपान मुद्रा बनाएं। पेट को भीतर सिकोड़ते हुए हल्के झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ें हृदय रोगी एवं उच्च रक्तचाप वाले बिना झटके के करें स्टेप थ्री कपाल भाती प्राणायाम मेक अपान मुद्रा बाय जॉइनिंग टिप्स ऑफ रिंग फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब, वाइल्ड कॉन्ट्रेक्टिंग द एबडमन ब्रीथ आउट विथ जर्क दोज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स और हाई ब्लड प्रेशर शुड डू इट विदाउट जर्क चौथा चरण उज्जाई प्राणायाम मध्यमा तर्जनी और अंगूठे के सिरों को मिलाकर व्यान मुद्रा बनाएं गले से आवाज निकालते हुए सांस भीतर लें और दाई नाक को बंद कर बाई तरफ से सांस छोड़ें स्टेप फोर उज्जाई प्राणायाम मेक व्यान मुद्रा बाय जॉइनिंग tips of thumb index finger and middle finger inhale while snoring through throat then close the right nostril and exhale through left nostril पांचवा चरण भ्रामरी प्राणायाम तर्जनी और अंगूठे के सिरों को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनाएं धीमी गहरी सांस लें मुंह बंद कर सांस छोड़ते हुए भौरे जैसा गुंजार करें स्टेप फाइव भ्रामरी प्राणायाम मेक ज्ञान मुद्रा बाय जॉइनिंग टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर and thumb breathe slowly and produce humming sound while keeping the mouth closed hmm. चरण शिथिलीकरण शवासन में लेट जाएं, भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है स्टेप सिक्स lie down in shavasana, feel that body is getting relaxed. शरीर शिथिल हो रहा है बॉडी इज गेटिंग रिलैक्सड शरीर शिथिल हो रहा है बॉडी इज गेटिंग रिलैक्सड शरीर शिथिल हो गया बॉडी इज फुल्ली रिलैक्स भाव करें कि सांस धीमी हो रही है फील ब्रेथ इजोइंग डाउन सांस धीमी हो रही है सांस धीमी हो रही है सांस धीमी, धीमी हो गई है breath has slowed down bhav kare ki man shant ho raha hai feel that mind is getting relaxed man shant ho raha hai mind is getting relaxed मन शांत हो रहा है माइंड इज गेटिंग रिलैक्स मन शांत हो रहा है माइंड इज गेटिंग रिलैक्सड मन शांत हो गया गहन शांति में विश्राम करें माइंड इज फुल्ली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड इन डीप साइलेंस भाव करें कि यह शांत जीवन ऊर्जा तन मन को स्वस्थ कर रही है स्वस्थ कर रही है स्वस्थ कर रही है प्रसन्नता से भर रही है प्रसन्नता से भर रही है फील दिस साइलेंट वाइटल एनर्जी इज हीलिंग बॉडी एंड माइंड इट इज गिविंग हेल्थ एंड जॉय इट इज गिविंग हेल्थ एंड जॉय इट इज गिविंग हेल्थ एंड जॉय भाव करें कि मैं शांत स्वस्थ मस्त और प्रेमपूर्ण हूँ फील दट आई एम साइलेंट हेल्दी जॉयफुल एंड लविंग साइलेंट हेल्दी जॉयफुल एंड लविंग आई एम साइलेंट हेल्दी जॉयफुल लविंग सातवा चरण आत्मस्मरण अपनी उपस्थिति को महसूस करें शरीर पात्र है कंटेनर है शून्य निराकार चेतना उसमें कंटेंट है स्वयं को निराकार चेतना के रूप में जाने स्टेप सेवन सेल्फ रिमेंबरेंस फील योर ओन प्रेजेंस योर बॉडी इज द कंटेनर फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस इज द कंटेंट रिमेंबर योर सेल्फ एज दिस फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस अपने अंतराकाश के प्रति जागे हुए ध्यान में प्रवेश करें बी अवेक टू योर कॉन्शियस इनर स्पेस एंड गो टू मेडिटेशन आठवा चरण अहोभाव दो तीन लंबी और गहरी सांसें लें और ध्यान से बाहर आ जाएं ध्यान के इन सुंदर क्षणों के लिए प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरें स्टेप एट ग्रेटिट्यूड टेक टू थ्री लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स एंड कम आउट ऑफ मेडिटेशन feel gratitude to the existence for these beautiful moments of meditation